हरि हरिव बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री कृष्ण कृष्णदास तात्पाद की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय भागवत निवास की जय श्री नि गौर हरि गौ श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद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 jay jay radha ram hari gobind jay jay gopal jay jay jay hari gopal jay jay radha जय जय राधा रावनि हरिलाल जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल वग्म जगत्ती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लतम धाम जगद्धाम हृदय प्रेरणया प्रवर्तिहमु तस् हरे पदकमल वंदे, वंदे श्री गुरु श्री सागरजातम् परिजन वैष्णवाम साग्रजा सह गण रघुनाथांत सजी साध्वैतम सावधूतमित्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधापा सह गण ली विषाताल्लव पामूकोल माधुनी मधुरेमय माधव मुरली मत मोदा मर्द मुर्ली मोह नारायण नलम नमस्कृत्य नलोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथा जंगदी व्हांछाकुभ्य कृपाभ्य पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जन दयावलोक हे भट्ट सुमते श्री जीव में रघुनाथ मते दयांद्रा बोल शुर हरिलाल की जय श्री के अष्टालीन लीला कमल ब्रह्मा शिव केशव और श्रेष्ठ उनके द्वारा जो अगम्य है ऐसी अष्टकालीन जो लीला उस लीला का स्मरण करते हुए प्रातकालीन लीला के अंतर्गत श्री कृष्णदास तापात सिद्ध बाबा जिनकी सिद्धि रसिक जनों ने अनुभव की कभी श्री प्रिया जी की जल के लीला में प्रिया जी का नूपुर मानसी गंगा में खो गया गिर गया और बाबा उस लीला का दर्शन कर रहे हैं और तीन दिन तक मानसी गंगा में जल में डूबे हुए रहे और उस नूपुर को ढूंढते रहे और जब नूपुर मिल गया तो श्री प्रिया जी को दे दी और प्रिया जी ने इनको प्रसादी पान समर्पित किया ऐसे जल के लिए दर्शन करने के कारण फिर इनको सब के चौरासी चौरासी को उस ब्रिमंडल उनके सब भक्तों ने सिद्ध कृष्णदास बाबा करके निरूपण किया और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा सिद्ध कृष्णदास बाबा का के उन्होंने गुटका ग्रंथों में जो अष्टकालीन लीला का स्मरण है जैसे यहां पर चल रहा है ये अष्टकालीन लीला का स्मरण उन्होंने प्रकट किया गुटका ग्रंथों के तीन भाग हैं एक भाग है अर्चना का भाग जिसमें प्रिया लाल अष्ट सहचरी अष्टमजरी मुख्य सखी जो द्वारपालिका वृंदा का ब्रंदा इन सबों के स्वरूप का मंत्र का निरूपण किया गया है मंत्र का निरूपण किया तो मंत्र का भाग वो श्री गोपाल गुरु ने स्थापित किया दूसरा भाग जो है वो है इन सखियों के रूप का ध्यान सपरकर का ध्यान वो जो पोर्शन है गुटका ग्रंथों का वो श्री ध्यानचंद प्रभु श्री गोपाल गुरु के शिष्य रहे ध्यानचंद गुरु और बाद में वे ही श्री राधाकांत मठ के अधिकारी बने गोपाल गुरु के बाद में श्री ध्यानचंद जी उन्होंने उन लीलाओं का ध्यान उन स्वरूपों का ध्यान किया और ध्यान करके कौन सी सखी की कौन सी साड़ी है किस रंग की साड़ी है कौन सी सेवा है ये एकादश भाव सखियों के उनको उन्होंने उन्ह रूप से दर्शन किए और दर्शन करके उनको प्रस्तुत किया समाधि और तीसरा भाग जो अष्टकालीन लीला स्मरण का है गुटका ग्रंथों में मानसी सेवा में जो तीसरा भाग है वो है लीला का स्मरण वो लीला का स्मरण यही श्री सिद्ध कृष्णदास तात्पाद जिन्होंने भावना सार संग्रह ग्रंथ का संकलन किया उनने उस लीला का निरूपण किया और विभिन्न जगह से भी विभिन्न ग्रंथों से भी, जो एपिक्स हैं उनसे और जो महाकाव्य हैं, उन महाकाव्यों से खंडकाव्यों से श्रीमद्भागवत से उन ग्रंथों उन लीलाओं का और उन मार्मिक श्लोकों का संकलन करके उनको प्रस्तुत किया इस प्रकार तीन भागों को मिलाकर के फिर मानसी सेवा के गुटका के गुटका ग्रंथ तो बड़े गोपनीय थे उनको उनकी एक नहीं है अलग अलग गुरुदेवों ने अलग अपने अपने शिष्यों को जब मानसी शिक्षा प्रदान की तब उन लीलाओं को उन वस्तुओं को उन्होंने कृपा करके प्रस्तुत किया उनका अलग अलग संकलन विभिन्न समय में किया गया इसलिए कोई मानक रूप गुटकाउं का प्राप्त नहीं है परंतु फिर भी तीनों महापुरुषों के जो अनुभूतियां हैं श्री गोपाल गुरु जो कि श्रीमद महाप्रभु के स्वयं कृपा पात्र होकर के विराजमान रहे और छोटे से बालक हैं महाप्रभु जिससे मैं प्राथक काल डोल डाल के लिए जाए उस मैं लोटा साथ में लेकर के जाए और महाप्रभु को भी शिक्षा प्रदान करें प्रश्न कर करके बालक है तो बालक को तो बड़ा प्रश्न करता है जान खा जाए प्रश्न कर करके तो ऐसे ये छोटे से बालक हैं तो महाप्रभु के बिल्कुल महाप्रभु से बार बार प्रश्न करें एक एक बात में बोले आप अपवित्र अवस्था में और आप कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र उसका उच्चारण कर रहे थे मंत्र तो मंत्र है कृष्ण नाम तो भगवत स्वरूप है और उनका अपवित्रवस्था में उच्चारण कैसे किया बोले गुरु जी तुमने सही कहा अब नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए वास्तव में भगवान में और भगवान के मंत्र में कोई अंतर नाम में कोई अंतर नहीं है दूसरे दिन गए ये महाप्रभु के साथ में सेवा करने के लिए महाप्रभु अपने हाथ से बाए हाथ से जीप पकड़ रहे मैंने ये क्या करे हो हाथ अपवित्र है और अपवित्र हाथ से जीव पकड़ रहे हो बोला हाँ नहीं पकड़नी चाहिए पर क्या करती है मानती नहीं है इसलिए पकड़ना पड़ा अब कोशिश करूंगा कि जीव हिले नहीं कृष्ण नाम लेने में मन में भले करता रहूं परंतु तो जीव हिलनी नहीं चाहिए उसमें रोकने के लिए जो हाथ है, है वो हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़े कोशिश करूंगा ऐसा बालक ने तीसरा प्रश्न ठोक दिया कि यदि अपवित्र अवस्था में है असमर्थ अवस्था में है और उस समय प्राण निकल जाए तो क्या होगा क्या नाम ग्रहण करने से वंचित रह जाएंगे बोले गुरु जी ही आज से तुम गुरु जी हुए और तुमने अपने आप ही उत्तर दे दिया ये जो प्रश्न किए उनका उत्तर तुमने स्वयं ने दे दिया कि भगवत नाम नाम नामक नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्व महाप्रभु ने गुरु की उपाधि दी गोपाल गुरु उस बालक को गुरु की उपाधि दी गई श्री महाप्रभु स्वयं भी बहुत दिनों तक श्री जगन्नाथपुरी में श्री राधाकांत मठ में श्री राधाकांत की सेवा करते हुए स्वयं भी विराजमान महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से भी श्री विग्रह की सेवा कर तो श्री महाप्रभु तो प्रेम में विफल हैं नियम तो ले नहीं सकते हैं सेवा का जो क्रम है वो तो बा नियम का क्रम है कि समय पे मंगला भी होनी चाहिए और धूप आरती भी होनी चाहिए श्रृंगारती भी होनी चाहिए राजभूप भी होनी चाहिए और थापन होनी चाहिए संध्या आरती भी होनी चाहिए धूप भी होनी चाहिए शन भी होनी चाहिए सब अष्टकालीन जो सेवा है वो तो उसका नियम तो वो तो पुजारी का जो कार्य वो तो बड़ा पक्का कार्य है तो फिर श्री गोपाल गुरु को ही वहां का अधिकारी बना करके ठाकुर जी की सेवा उनका अधिकारी बना करके विराजमान किया गया श्री गोपाल गुरु के बाद में कहीं आश्रम के अधिकार को लेकर के थोड़ा सा झगड़ा हुआ और पुलिस ने आकर के उस समय जो भी जमाना था वो मुगल काली था वहां का जो बंगाल का उड़ीसा का तो वहां लेकर के को बंद कर दिया थाने में बाद में इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया तो ठाकुर जी खुल के आए मुक्त होकर फिर विराजमान हुए तो बड़ी श्री लीला श्री राधाकांत जी की अद्भुत अद्भुत लीला वहां पर श्री गोपाल गुरु की आड़ी से ही सेवा होती है जितनी भी सेवा होती है श्री राधाकांत मठ में जगन्नाथपुरी में वो गोपाल गुरु की ओर से ही सेवा की जाती है और जब भी भोग आएगा उस समय श्री गोपाल गुरु की शिव ग्रह की रचना की गई गोपाल गुरु वृंदावन आ गए थे और अंतर्धान हो गए थे अधिकार को लेकर के कुछ झमे जमेल, झमेला था और यहां श्री बंशी पर जहां गोपाल गुरु की समाधि है वहां पर गोपाल गुरु के वृंदावन में दर्शन किए गए और उस समय गोपाल गुरु वहां पर भी पहुंच गए और ठाकुर जी को छोड़ा करके लाए ठाकुर जी ले गए थे कुछ दिन एक दिन के लिए वहां पर ठाकुर जी को बंद कर दिया था, थाने में तो वहां से छोड़ा करके लाए और कहा नहीं मैं जिंदा हूं और मैं अब व्यवस्थित जो बसियत है विल उन सब को करके अधिकार पत्र उनको करके जाता हूं। और श्री गुरु ने अधिकार पत्र किए और उस समय श्री आपने ध्यानचंद प्रभु उनके जो शिष्य हैं उनको फिर सेवा का अधिकार प्रदान तो बड़ी अद्भुत लीला श्री ठाकुर जी भी अनेक अद्भुत प्रकार से जो है उनको करते हुए विराजमान होती है तो वहां पर आज भी जब भोग आता है तो श्री गोपाल गुरु की ग्रह को वहां पधराया जाता है उनकी ओर से ठाकुर जी के भोग समर्पित होता है तो ये वहां के श्री गोपाल गुरु उनकी अद्भुत महिमा तो बड़े दिव्य रहे शिव महाप्रभु के अंग सेवकों में रहे अंग सेवा की महाप्रभु की और उन गोपाल गुरु ने जो गुटका ग्रंथ हैं उनमें विभिन्न जो मंत्र हैं पूजन के गायत्री जैसे श्री राधे का गायत्री राधे का मंत्र ललता मंत्र विशाखा का मंत्र इन मंत्रों की भी उन्होंने रचना करके मन ध्यान करके उन मंत्रों को गुटका ग्रंथों में स्थापित किया तो गुटका ग्रंथ के आधार पर ही अष्टकालीन नीला का जो चिंतन है वो भक्त करते हैं हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं हम लोगों को उन गुटका का ग्रंथों का प्रकाशित रूप भी कहीं ना कहीं प्राप्त है यद्यप वो आ, आ, मानक तो नहीं है क्योंकि अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग गुरु गुट का ग्रंथ अलग अलग लिखे गए परतु तो जो एक सामान्य अः वो सामान्य जो स्वरूप है गुटका का का वो कहीं प्रकाशन में भी आया अलग अलग परंपराओं में अलग अलग संतों के पास में शिष्यों के पास में अलग अलग भाषा में माने अलग अलग, अलग पद्धति से अलग अलग भाषा के अंतर से वो सारे अः ग्रंथ लिखे गए हैं वे लीलाएं लिखी गई हैं परंतु बहुत बड़ा कृपा रही श्री भावनासार संग्रह के रूप में जो एक मानक रूप था जैसे श्री रूप गोस्वामी जी ने जो कुछ भी अनुभव किया रूप गोस्वामी जी के बाद में लगभग 200 वर्ष बाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने भावना जो चिंतन करके उन्होंने जो महाकाव्य में लिखा श्रीमंत महाप्रभु के समकालीन ही लगभग एक पीढ़ी बाद श्री महाप्रभु के समकालीन तो रहे दर्शन तो किया ही है तो श्री कविकर्णपुर ने जो कृष्णानंद कौमदी इत्यादि ग्रंथ प्रकट किए उन सारे पुराने ग्रंथों का रूप गोस्वाम जी के बिगद माधव ललित माधव उनके बहुत सारे संतों को एकत्रित करके श्री कृष्णदास ता कृपा करके ये भावनासार संग्रह ग्रंथ उपस्थित किया और इसके आधार पर ही जितनी भी अष्टकालीन लीला है उसको अद्यावधि आज तक जितने भी संतगण हैं वो इसके आधार पर ही अष्टकालीन लीला का स्मरण करते और जो मानक रूप है वो श्री कृष्ण अष्टकालीन लीला का कृष्ण के रूटीन उसका मानक रूप इन ग्रंथों के आधार पर ही उपासना में श्री गुरुजन वे भी शिष्यों को यथासाध्य उपदेश करते तो यही एक मानक रूप है और हमको बड़ी हम लोगों को तो बड़ा भाग्यशाली हम कि हमको ये सब वस्तुएं सहज में मिल गई पुराने लोगों को तो श्री गुरुजी बड़े कठिन से प्राप्त कराते थे, थे। परंतु हमको तो ये आज पब्लिकेशन में भी प्राप्त है सहज रूप में प्राप्त है दो तीन चार जो गुटका ग्रंथ हैं वो अभी भी प्रकाशन में अलग अलग आए हैं बंगला में कुछ गुटका ग्रंथ हैं कुछ अलग अलग स्मरण पद्धतियों में अलग अलग कहीं में भी वे गुटका बिंद प्राप्त हैं और बाद में कुछ संकलन करके बाबा जी महाराज उन्होंने श्री राधा कुंड से उन गौर गोविंद लीलामृत करके उन ग्रंथों को उन गुटकाओं को कुछ कु प्रकाशित किया और उससे साधकों का बड़ा भारी सरलता से सुझ सुलभ हो गई अन्यथा दुर्लभ दुर्लभ अधिकार नहीं है अधिकार नहीं है ये कहकर के उनसे साधकों को वंचित रखा गया था कि पहले चित्र शुद्ध करो हरि नाम करो चित्र शुद्ध हो जाए तभी ग्रंथों की को स्पर्श करना परंतु तो आखिर में आचारों ने वर्णन किया है आचारों ने स्मरण किया इसलिए उससे बहुत बड़ा लाभ हुआ और आगे के लोगों को एक दिशा मिलेगी यद्यप उसका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है।, पर ये तो ऐसी है जो कि भगवत भक्ति की स्थिति ऐसी है कि अभी चित्त पूर्णतः शुद्ध नहीं है तब भी राग भक्ति का उपदेश किया जा सकता है ज्ञान में जब तक चित्त पूर्ण शुद्ध नहीं है तब तक ज्ञान की का स्फूर्ति नहीं होती परंतु तो भक्ति की एक विशेषता है कि उसमें यत्किन चित, मलन चित में भी परंतु तो सिद्धांत का यदि किसी को पता है वो ये समझता है कि ये जो लीला है ये लौकिक नहीं है तो वह इन लीलाओं का स्मरण कर सकता है जैसे कि श्रीमद भागवत की फलस्तुति में श्री शुभदेव जी कह रहे हैं कि तो दिया कामं के श्री सब गोपियों के साथ में व्यापक होकर के रास करने वाले श्री श्याम सुंदर की विष्णु की विष्णु माने व्यापक उनकी इस लीला का जो वर्णन करेंगे श्रवण करेंगे उनको भक्तिम पराम भगवती प्रतलब पराम भगवती भगवत स्वरूपा भक्ति को वे पहले प्राप्त कर लेंगे का इनको पहले प्राप्त कर लेना हृदय आशुभूति और भक्तिभाव से उनके हृदय में जो हृदय के रोग कामना बासना रही है धीरे धीरे दूर हो जाए जैसे सूर्य का उदय पहले होता है सूर्य के उदय होने के कारण ही फटती है, अंधकार दूर होता है और अंधकार जब दूर हो जाता है तो पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है परंतु सूर्य का उदय नहीं होता तो अंधकार ही दूर नहीं होता रात्रि ही नहीं जाती तो सूर्य का उदय पहले हो जाता है तभी अंधकार की निवृत्ति होती है ऐसे ये लीला कथा इतनी मेहनी होकर के विराजमान है कि महान होकर के विराजमान है कि मलिन चित्त में भी इस लीला कथा का यदि श्रवण किया जाएगा तो यह कथा ही चित्त के मैल को दूर करके अधिकार संपत्ति प्रदान करके फिर पूर्ण आस्वादन की प्राप्ति कराएगी जब तक मैला रहेगा तब तक, तक अधूरा आस्वादन होगा और यथा यथात्मा परमिजित सब मतपुण्य गाथा श्रवणा विधान <coughs> तथा तथा पश्यत वस्तु सूक्ष्म जी श्रीमद भागवत में कि जैसे आंखों में बार बार यह काजल लगाया जाए तो आंखों की रथों कट जाएगी ऐसे यथा यथात्मा परम जैसे जैसे हृदय उसका परिमार्जन होगा वैसे वैसे हृदय का जैसे परमार्जन होगा परमार्जन होने के बाद में वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी जैसे आँखों के ऊपर जाला है तो काजल लगाने पर सुरमा लगाने पर जैसे जाला कट जाता है औषधि डालने से जैसे जाला कट जाता है और जो जो जाला कटता जाएगा तो वस्तु तो और स्पष्ट दिखने लगेगी ऐसे ही मलन चित होने पर यह नहीं समझना चाहिए भाई हम तो इसके अधिकारी नहीं हो भाग जाए भागो के कैसे मने इस प्रवेश करोगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी आगे बात बनेगी इसलिए केवल इन वस्तुओं से समाप वंचित करके रखना यह भी आगे के मार्ग को रोका नहीं जा सकता है वंचित नहीं किया जा सकता है इसलिए श्री रसिकजन उनने कृपा करके इन ग्रंथों को भी प्रकट किया परंतु एक सावधानी के साथ में इसका प्रयोग करना चाहिए यह कहने का वृंदावन बिहारी लाल की जय अब आगे कथा प्रसंग प्रसन्न कर रहे हैं एक सौ अट्ठाइस द्वितीय संग्रह का एक सौ है पृष्ठ अड़सठ मेरी किताब में गेहम प्रति श्याम लृण याद ब्रज पुरंदर सदमीमा कृष्ण क्षणालिनी समर्पय बद्धतृष्ण श्यामाजी में जब श्री कृष्ण की गोदोहन लीला का उस समय श्री कृष्ण की जो लीला है उस लीला का दर्शन किया और श्री कृष्ण गोदोहन करने के लिए पधार रहे और उस लीला का जब मधुर का ने वर्णन किया तो उस समय श्यामा जी ने सुना और श्री श्यामा श्यामला श्यामा वे श्री राधिका से कह रही हैं ललता से कह रही है नंद भवन की लीला का श्रवण करके कह रही है श्याम आम ललते बोले अरे ललता अब मैं चलते यामी गे हम सुन अब मैं घर जा रही हूं संप्रतम प्रति ममास्त विराम इस समय अमम प्रति विराम विराम राधिका से जो चर्चा कर रही थी उस अपनी बात को भी विराम देती हूँ प्रिया जी ने श्याम सुंदर के साथ में जो मिलन प्राप्त किया उस अनुभव को इन्होंने श्री किशोरी जी से सुन ली ये सखी का स्वभाव है ददाती पुत्री ये गोपनी बात को पूछ ले किशोरी जी कह रही है अजी श्यामला तू बड़ी अच्छी आई मेरा तो आज का दिन देखना बहुत अच्छा होगा तुम सखियों ने जो मेरे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम का बीज बोया वो बीज अभी तक अंकुरित नहीं हुआ और उसके जवाब में श्री श्याम जी करिए बोले अंकुरित कैसे नहीं हुआ हम तो देख रही कि वो प्रेम का बीज अंकुरित ही नहीं बल्कि वो तो लता के रूप में बढ़ गया है बोले अरे लता के रूप में कहा बोले तेरे अधर के ऊपर बक्षस्थल के ऊपर जो मिलन के चिन्ह दिख रहे हैं वो फल सामने दिख रहे हैं बोले अभी ये फल नहीं है ये तो मेरे ऊपर उस शाम ने कलंक लगा दिया उन्होंने कहा ये कलंक लगाया बोला कलंक नहीं है ये तो जो चंद्रमा जैसे उसका अंक भी अपूर्व शोभा को प्रस्तुत करने वाला है तेरे श्री श्रीअंक के ऊपर श्याम के जो मिलन के चिन्ह दिख रहे हैं वे तो तेरी शोभा को बढ़ाने वाले हैं रिया सके तेने सच कहा प्यारे के साथ में मिलन तो हुआ परंतु वो मिलन मेरे अंधकार को दुख को और अधिक बढ़ाने वाला है बोल कैसे बोल जैसे बिजली की कौध होती है जब अंधेरी रात में अंधकार अमावस्या की रात है और उसमें बिजली कोंधे तो बिजली की चमक और ज्यादा होती है ऐसे ही मेरे हृदय में श्यामय से मिलन करने पर मुझे उल्लास की प्राप्ति तो अत्यंत हुई परंतु जैसे अधेरी रात्रि में बिजली के कोदने के बाद में अंधकार और गहरा हो जाता है डेंस हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है अंधकार की सघनता बढ़ जाती है इसी प्रकार मेरे प्यारे से मिलने के बाद में जो बिछो हुआ उसके कारण मेरी सघनता और अधिक बढ़ गई है श्री शामला जी कह रही हैं बोले अरे सखी सघनता के बाद में भले वो सघनता बढ़ी है परंतु उसके बाद में जैसे अत्यंत त्रषा लगने पर फिर भोजन करने का स्वाद कुछ अद्भुत होता है भूख लगने पर भोजन का स्वाद प्यास लगने पर जैसे पानी का आस्वाद कुछ अधिक होता है इसी प्रकार ये जो बिरा है ये बिरा भी तेरी उत्कंठा को बढ़ाने वाला है कितनी मीठी सखियों के परिहास हो रहे हैं और उस में श्री किशोरी जी के हृदय के भाव को ये उगलवा लेती हैं और सब सखी परम्परा में आनंदित होती हैं और धन्य धन्य अरे सखी तू विराजमान है ऐसे चर्चा कर रही हैं और चर्चा करके श्री आ, नुकुंजेश्वरी ने जो अनुभव श्री नुकुंज में किए उस नुकुंज के अनुभव को तो सब सखी को भी वितरित करती हैं क्योंकि सुख और दुख इनका मनोवैज्ञानिक स्वरूप ये है खम आने विस्तार खम आने आकाश सुख का तात्पर्य है जिसमें आनंद का विस्तार हो और दुख का तात्पर्य है जहां विस्तार संकुचित हो तो बेरह की स्थिति है कि में व्यक्ति आइसोलेशन चाहता है एक जगह बंद हो जाना चाहता है एकांत में चले जाना चाहता है परंतु तो सुख की स्थिति यह है कि सुख में वह अपने आनंद को चार मित्रों के साथ में पड़ोसियों के साथ में समान भाव वालों के साथ में उनको कहीं बांटना चाहता है शेयर करना चाहता है इसीलिए उसका नाम सुख है और इसीलिए पहले वाले का नाम दुख था जहां पर संकोच हो उसका नाम दुख आनंद का विस्तार हो उसका नाम है सुख ऐसे सुख का विस्तार करते हुए विराजमान है सारी सखीकरण भी परम परमा आनंदित और श्री किशोरी जो परम परम आनंदित होकर के बड़ी उदास अपने हृदय के अपने अनुभव का सखी गणों के साथी गणों के अपनी अनुभूति है उस अपनी अनुभूतियों को सखियों के साथ में भी वे कहीं बांटती हुई विस्तार करती हुई विराजमान होती है इसीलिए श्री श्यामला जी कह रही हैं कि अरे ललते अब मैं जा रही हूं घर मेरी वाणी यहां पर विराम प्राप्त हो रही है श्री राधिका के साथ में चर्चा करके बड़ा अब तुम एक काम करो कि तुम पद्मनी ब्रिज बुर, पुरंदर सद्मी तुम इन पद्मनी को मनीष्री राधिका को तुम इन पद्मनी को ब्रिज पुरंदर सदमनी ब्रिज के इंद्र श्री नंद बाबा नंद बाबा के भवन में इनको ले जाओ अभी श्री यशोदा किसी आदि किसी को भेजती होंगी और के साथ में श्री राधिका नंद भवन में पधारे और वहां पर जब श्री कृष्ण के लिए पाक रचना करेंगी रसोई करेंगी इसके लिए श्री राधिका को जल्दी से तैयार करके तुम अब श्री नंद भवन में रा इन पद्मनी को ले जाओ तुम पद्मनी ब्रज पुनंदर इमाम इन राधिका को ले जाओ कृष्ण क्षण अलिनी अली सखी ये राधिका तो कृष्ण का दर्शन करने की भ्रमरी है तो कृष्ण इच्छा कृष्ण का दर्शन करने के लिए ये अल्नि माने भौरे के समान है माने कृष्ण हो गए कृष्ण का मुख हो गया कमल और श्री राधिका के नयन हो गए भौरा तो उनमें ही विश्राम करने वाले ये श्री राधिका है इनको समर्पण वहां ले जाकर के तुम इनको समर्पित करो अर्थात श्री नंद भवन में इनको पहुंचाओ बद्ध कृष्ण वहां पर सब लोग कृष्ण के प्रति इनकी तृष्णा लगी हुई है ऐसे ब्रिजपुरंदर सदमी श्री नंद भवन के यही विशेषण है कि श्री नंद भवन में इनको तुम पहुंचाओ वहां पर ही इनकी तृष्णा लगी हुई है नंद भवन में जाने के लिए ये उत्सुक है तो श्री राधे का पद्मनी है श्री कृष्ण पद्म है राधिका के नयन भ्रमर के समान है और श्री राधिका की कृष्णा श्री नंद भवन में ही लगी हुई है यहाँ पर श्री यशोदा की आज्ञा पालन करना ये केवल बहाना है दुर्लभता बारिमान्यता के कारण श्री राधिका का नंद भवन में जाना यह इनकी कृष्णा को बढ़ाने वाला है प्री ब्या, तो रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयुक्त था अब आगे कह रहे हैं कि प्री अखिली भी समय विहित मेगाभ्या श्री राधिका के लिए एक एक क्षण कल्प शरी का व्यतीत हो रहा है महाभव का ये लक्षण किया गया कि कि है आसन्न जनता क्षोभा जितने भी पास के लोग हैं उनको क्षोभ उत्पन्न करना जहां पर पलकांतर का व्योग भी सहन नहीं हो कल्प भी एक एक भी कल्प के समान व्यतीत हो जाए कृष्ण खूब सुखी हैं, हैं, के साथ में में आनंद तो खेल, ले हैं। खेल उधम है परंतु श्री राधा का अनावश्यक दुखी हो रही हैं। हाय ये सुजात चरण बुरह स्वेश कहीं वृंदावन काटे कोई कंकर बोखरू तुम्हारे चरण में नहीं लग जाए तो ये सब महाभाव के अनुभव है तो उसी अनुभव का संकेत कर रहे हैं कि प्रिय व्यस्ता प्यारे के विरह में जो श्री राधे का व्यहस्ता माने में हो रही है सरधी जिनकी बुद्धि लुप्त हो गई है क्या करूं क्या नहीं करूं कर नहीं पा रही है क्षण अपनी युकल्पन कल्पयंती कृष्ण व्योम में एक एक क्षण जिनको योग के समान व्यतीत हो रहे हैं ये प्रेम की विशेषता है महाभाव की विशेषता है कि ब्रह्मरात्रुदेवान रास के समय जो ब्रह्मरात्रि है वो क्षण शनि के व्यतीत हो जाए और व्योम में एक एक क्षण कल्परात्रि बन जाए ये महाभाव का एक लक्षण है तद अखिल कृत्यम काव्यता फिर भी श्री राधिका ने सारे प्रातकालीन दैनिक कृत्यों की माने दंत धावन आ, स्नान आदि जितने भी कृत्य हैं उनको वे प्रातकालीन जो कृत्य हैं उन सब कृत्यों को कर रही हैं किंकरी भी दासीगण इन कृत्यों को करा रही हैं श्री राध कर रही हैं कैसे कर रही हैं बोल समय विहितम उस समय जो कर्म प्रात काल के समय स्नानाधिक दंत धावन इत्यादि श्रृंगार प्रसाधन इत्यादि जो कर्म किए जाते हैं उन सारी लीलाओं को श्री राधिका कर रही हैं। क्यों बोले एको अभ्यास हेतु यहां पर अभ्यास कारण है राधिका नहीं करेगी। जो अभ्यास है वो अभ्यास ही एकमात्र कारण है जैसे साइकिल चलाने वाला कब स्पीड देगा कब पेडल घुमाएगा कब ब्रेक लगाएगा वो सोच के नहीं लगता है अभ्यास जो वो अपने आप काम करता है तो अभ्यास जैसे वो सोचता नहीं है कि अब मुझे कोई कहता भी नहीं कि अब ब्रेक लगाओ कि आप क्लिश दबाओ कि आप एक्सीटर दबाओ वो कोई कहता नहीं है परंतु तो अभ्यास जैसे अपने आप करता है तो जो अपने आप जो समय के अनुसार जो रिएक्शन है वो अपने आप कहीं सामने से कोई कंका आ रहा हो तो हम अपने आप झुक जाते हैं क्यों क्यों झुकते हैं अभ्यास है कोई बताता नहीं है बल्कि तो अपने आप जैसे प्रतिक्रिया होती है ऐसे ही श्री राधिका अभ्यास के कारण नित्या कार्य कर रही हैं, पता ही नहीं जैसे कब काम हो रहे हैं फिर है। ध्यान से अरे तैयार हो गई क्या कौन ने तैयार किया? हो सी नहीं है बस अपने आप किए जा रहे तो अभ्यास एवात्र हेतु अभ्यास ही यहाँ पर कारण होकर के बिराज अर्थ निखिल सखी नाम ये स्वभावक्त अलंकार का निरूपण किया गया है और अच्छोगति, अच्छोगति नहीं है ये बल्कि ये तो महाभाव का स्वभाव है इसलिए इसको नहीं कहेंगे कि एक-एक क्षण उनको वियोग में व्यतीत हो रहा है ये हाइपरबोल नहीं है ये तो नेचुरल है जो नेचुरल डिस्क्रिप्शन है वो ही यहां पर विशेष रूप से दिए जा रहे अथ निखिल सखी नाम स्वलिभिस नाम धृत समुचित वस्त्रालंकृति नाम ततीसा इसके बाद में जितनी भी सखी हैं उन सखियों ने स्वलिभ स्नापिता नाम इन सखियों को भी इनकी सखियों ने स्नान कराया श्रीलंक शाखा उनको भी इनकी अपने यूथ की ये भी यूथेश्वरी है तो उन यूेश्वरियों को भी इनकी जो सखी हैं उन सखियों ने स्नान कराया और उन सखियों ने ध्रत समुचित वस्त्रालंकृति नाम पहले समुचित वस्त्र अलंकार इनको धारण किए मंजरी इत्यादि ने भी अपने अपने स्वरूप को धारण किए ये पहले मंगला लीला में लूल पढ़कर आए तो वस्त्र अलंकृति नाम तथि वस्त्र अलंकार की पंक्तियों को समूह को इन्होंने सबने धारण किया मथित शरद उदन चंद्र का सिंधु जाता श्रियम आज जैसे शरतकालीन का के चादनी के समुद्र को किसी ने मथा हो और जैसे समुद्र मतने से लक्ष्मी उत्पन्न हुई है ऐसे ही यहां पर भी शोभा जैसे चादनी को के समुद्र को मतने से उदय हुई है तो सखी कैसी लगती है सारी सखिया श्रृंगार धारण करके आज नंद श्री किशोरी जी के महल में जो एकत्रित हुई हैं वे सखी कैसी हैं गुलमान लक्ष्मी के समान हैं जो कि चांदनी को मतने पर उत्पन्न हुई हैं चांदनी के समुद्र को मत करके उत्पन्न हुई हैं मेटाफर रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है ये कि चांदनी हो गई चंद्र का चांदनी वो हो गया एक दूध का समुद्र उसको मथकर के समुद्र को मथकर के जैसे ये सखी सखीगण उत्पन्न हुई है ये सखीगण वो हैं जो कि समुद्र से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी को तो निज पदाम्भो भोज भाषा विज्ञा अपने चरणों के नख की कान्ति से ही जीत लेने वाले तो लक्ष्मी तो इनके सामने जीती हुई है इसीलिए श्री अब ये बनाकर के हैं विशेष नहीं कर रहे हैं उद्धव जी के वचन भी हैं ऐसे कि आसा महो चरण जुशाम हम श्याम वृंदावन गुलनाम या दुस्सेम श्रैन मारे प्रथम चेहतुआ भेजो मुकुंद उद्गात ब्रज नाम, नाम। के एक प्रार्थना में उन्हीं में में एक कहा गया के नायता रहते प्रसादम स्वर्योशता कुतोन्या रासो सबसठ लब्धा शशाम यह उद्गात ब्रज सुंदरियाम और ब्रज बल्लमी दोनों पाठ और ब्रज सुंदरिणी नाम का अर्थ कर रहे हैं कि प्रेम में तो ये राधिका श्री लक्ष्मी से श्रेष्ठ है ही सौंदर्य में भी लक्ष्मी से घेटी नहीं है लक्ष्मी से श्रेष्ठ ब्रज सुंदरी और बल्लबीना तो जो सौभाग्य इन ब्रज गोपीकागणों को प्राप्त है ब्रज सुंदरियों को और ब्रिज बल्लमियों को वह सौभाग्य और कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है तो ब्रिज सुंदरी नाम शब्द का प्रयोग किया यहां पर उसी ओर ध्यान कर रहे हैं कि इन ललता आदि सखियों ने अपने चरण के नख की कांति से लक्ष्मी को भी जीत लिया है उसकी भी विजय ने अश्योक्ति अलंकार का यहां प्रयोग कर रहे हैं अलंकार वहां होता है जहां उपमान की अपेक्षा उपमेह की अप्रस्तुत की अपेक्षा प्रस्तुत की की अपेक्षा की, महिमा दिखाई जाए, पर अलंकार का प्रयोग और अनुप्रास्त सत्य मिल जाएगा या सखी नाम स्वाल समुचित सा ये सब सकार की अनुत्ति ये तो वर्ण साम्य में है वर्ण की जो समानता है वो अनुप्रास होती है वो यहां पर सर्वत्र अनुप्रास का चमत्कार सर्वत्र दिख रहा है काच मणिन्द्रमय मासन माज हार उस समय एक सखी जल्दी से मणिंद्र श्रेष्ठ जो मणि है उनसे बने हुए आसन को लेकर के चौकी को लेकर के आई श्री पादपीठ दूसरी सखी चरण के नीचे रखने वाली चरण चौकी पादपीठ उसको लेकर के आई दर्दा हरो, उसके नीचे उसने चरण चौकी रखी काफी आने बदन धावन भाजनानी कोई मुख धोने के लिए बहुत बड़ा जो पात्र है दोंगा उसको लेकर के आई है लेकर के लिए पात्र ले आई है और काफी आदत है दधन शोधन साधनानी और किसी ने दांत साफ करने के जो दांतन इत्यादि साधन है उनको वहां रखा उत्थाय उस समय श्री राधिका आप अपनी शैया सोने की शैया से उठी और सोने की शैया से उठ करके कनक आसनम आसनस्था सोने के उस चौकी के ऊपर श्री राधिका आकर के दातुन करने की जो चौकी है उसके ऊपर विराजमान निद्रा सांग विगलन व्यवस्था और मुद्रा का अवसान होने पर भी नियतम व्यवस्था जिनके वस्त्र आभूषण इस समय भी टेढ़े मेढ़े हो रही है उठकर के आई हैं अभी अभी इसलिए सखियों के साथ में बातचीत करके तो इसलिए विगलन नियतम व्यवस्था जिनकी वस्त्र आभूषणों की व्यवस्था कहीं विगलित हो रही है अर्थात अस्त वस्त्र आभूषण प्रातः काल के समय श्री राध गांधी पहन रखे हैं अद्भुत यही माधुरी का स्वरूप है कि सब काल सब देश में जहां सुंदरता अद्भुत हो यह स्वरूप है तो भले इस समय वस्त्र आभूषण सुव्यवस्थित नहीं है प्रातः काल के समय उठ करके आई हैं परंतु फिर भी व्यवस्था वो परम परम सुंदर लग रही है और ये परम सुशोभित हो रही है सात पदार्थ बिंदा उस समय श्री राधा ने चरण चौकी के ऊपर अपने चरणों को स्थापित किया चौकी के ऊपर बैठी तब और अपने चरणों को उठा करके चौकी के ऊपर रख लिया है चरण चौकी के ऊपर एक सुंदर जो चौकी है उसके ऊपर बैठी है सिंहासन के ऊपर और फिर चरणों को चौकी के ऊपर रख लिया है बभराज सत परिजन परिजन ही बेताभिना और उस समय श्री राधे का बभ्राज परम सुशोभित हो रही है परिजनों से बेहद अभिनंदा सब उस समय श्री राधा रानी की प्रशंसा कर रही हैं हमारे श्री जी में वर्णन किया गया जगह प्रातः काल के समय यही जो है वो की जाती है जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा जै कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा ऐसे श्री जितने भी सखी गण हैं वे सब श्री प्रिया लाल इनके गुणानुवाद का करती हुई, हुई। तो प्रात काल की जो वंदना है वो वंदना सब उस समय करती जाए विवरे चुनकी कृता सौरभा श्रीपाण पद्मतल संगम लोहिता उस समय झारी की टोंटी से जो जल डाला जा रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं कि भृंगार नाल उसके नाल से उसकी टोंटी से शिखर भी नाली की उसकी टोंटी के भी जो जल समर्पित किया जा रहा है और जल कैसा है संधाय भक्त विवरे चुलकी की कृता भी श्री राधिका ने अपनी अंजलि में जल लिया और जल लेकर के उसका उसको किया उसको जल जो है उसको आपने जैसे मुख में ग्रहण किया संधाय मुख में उसको रखा है संधाय भक्त बिविर मुख कमल में उसका संधान किया चुल की कृता भी चुल्लू में लेकर के पहले उसको मुख में रखा और मुख में रख रही है। और जब हाथ में जल लिया उस समय हाथ की सुगंध के कारण वो सुगंधी जल और भी ज्यादा सुगंधित हो गया वाह <laughs> जल तो सुगंधित था ही परंत श्री कमलनी श्री पद्मनी नायक है श्री किशोरी जी सही पद्मनी है इसलिए पद्मनी नायिका श्री पर, पद्मनी करके प्रसिद्ध हैं उन पद्मनी के श्रीहस्त की गंध से वह जल और भी अधिक सुगंधित हो गया तत्सौर हाथ की जो सुगंध है उससे रवस अधिक सौरभ रवस माने वेग से अधिक सौरभ से युक्त होकर के वो जल विराजमान हो, हो गया और वो जल है भी कैसा यद्यपि केसर इत्यादि से कपूर इत्यादि से युक्त जल था परंतु तो श्री राधिका ने जब अपने हाथ में अंजलि में उस जल को लिया तो श्री पाण पद्मू में लेने पर पाण तल में लेने पर लोहिताभी उसका लाल रंग और भी ज्यादा बढ़ गया जब जब केसरी वो जल था परंतु तो श्री हस्त की लाल मा से उसका रंग अधिक गहरा हो गया श्री हस्ती की सुगंध से उस जल की सुगंध और भी अधिक बढ़ गई तो अष्टादश महादोष ही रहता भगवतनु भगवत श्रीअंग अठारह जो महादोष हैं, उनसे रहित हैं तो मनुष्य के श्रीअंग में मल दुर्गंध श्वेद इत्यादि दोष विराजमान हैं। भगवत स्वरूप वो स्वाभाविक रूप में ही परम दिव्य होकर के विराजमान अतः परम तल संगम श्रीपाण पद्मीस्त कमल उनके लाल मां से और भी अधिक वह लाली से युक्त होकर के विराजमान हुआ निक्षेपणे प्रिय सखी करता आज प्रिय सखी श्री राधिका उनके करो करता भी हाथ में श्री राधिका ने अब जल लिया और रजसा भी, भी वो जो जल था वो कपूर सुवासित था अर्थात कपूर की सुगंध से सुवासित वो जल है व्यापक भी सकल के न भी उसमें जितनी भी सखी गण है वे संपूर्ण केल कला इनसे युक्त होकर के विराजमान है सुरजन है श्री राधिका ने अपने हाथ में जल लेकर के साध शोधित बती मुख पद्मी यहाँ पर क्रिया यहाँ पर विशेष आय है अधिक अद्वि माने जल से ये जितने भी विशेषण है दोनों श्लोक ये जल की विशेषता में दिए गए विशेष विशेषण तो उस समय मुख पद्मी श्री राधिका ने अपने मुख पद्म के ऊपर अभी माने जल से उस समय छपका दिया और जल से छपका दे करके अपना मुख श्री किशोरी जी से मुख पहुंच रही <laughs> अपने मुख को सच्चे करती हुई मांग हो रही है तो सखीगढ़ ने पहले जल दिया उसको हाथ में लिया है हाथ में ले करके उसका मुख में रख के श्री प्रिया जी ने एक बार कुछ फिर दोबारा हाथ में जल लेकर के उसको मुख के ऊपर छपका देते हुए और फिर श्री मुख परम सुंदर श्री स्वामी जी का मुख दासीगण उस समय जल समर्पित कर रही है और तो उस समय श्री किशोरी जो दासियों के द्वारा दिए गए जल से अपने श्री मुख का मार्जन करती हुई विराजमान हो रही तो निखे पड़े प्रिय सखी करता भी। उस समय प्रिय सखीगण उनके द्वारा करयोगकर्ता भी अंजलि में जो जल दिया गया उसको निक्षेपण उसको छपका देकर के श्री प्रिया जी अपने मुख को धो रही हैं निक्षेपण करने के लिए सखियों ने जल प्रदान किया है परम कोमला सखियों के सौभाग्य का क्या किताब हो इन सखी उनकी बलिहारी ये सखी वास्तव में बलहारी की बात तो सखी खी करो कृ करपूर रजिस कपूर की अधिकता से यह सुवासित जल जल है और जल कैसे हैं व्याप्ताल भी सकल केल कला सुबास चारों ओर सखीगण विराजमान हैं जो केल कला में परम श्रुद्ध होकर के विराजमान हैं ऐसी उन सखियों के द्वारा जो जल समर्पित किया गया है उसको अंजलि में संग्रहित करके मुख्य ऊपर व्यातुक्षी करते हुए मुख्य ऊपर उसको छपका मारते हुए श्री प्रिया अपने मुख को धोती हुई विराजमान हो रही है सा साध शोधित बती श्री राधा ने अच्छी तथे से मुख पद्मम अपने मुख कमल को शोधित बती मुंह को धोया है प्रातः काल के तला असकृत चुन की कृतम सलिलम आरत तालवन चल कपोल भरतम मंजूल ध्वनि निवृत क्षिपति मिप्रिया जी ने कर तलात हाथ में जो जल लिया है उससे ही असकृत चुलकी की कृतम असकृत मैंने कई कई बार हाथ में जल दिया विशेष रूप से तीन बार हाथ में जल दिया एक बार जल दिया और उसको लेकर के का, उसका पान कर रही हैं माने माने माने सकृत एक बार अनेक बार तो असकृत चुल्ल की कृतम चुल्लू में भर करके उस जल को लिया और सलिनम आरद तालवन चालितम जल को मुख में लेकर के पिया नहीं है गटका नहीं है बल्कि दांत से लेकर के और तालू तक उस जल को चला रही है सुंदर शोभा बिल्कुल जैसे पेन स्केच खींच हो वो जैसे एक फिल्म बना दियो ऐसे यहाँ पर वो ही एक पूरा दृश्य निरूपण कर रही है योग्यों की आ दंत से लेकर के सलम आरद रद माने दांत दा, दा, आरद माने दांत से लेकर के लु अनु तालु जो है उस तालु तक उस जल को कुड़कुड़ कर रही है <laughs> जल को मुँह में लेकर के पुण पुण। अब उस समय शोभा कैसी है कि जब कुड़कुड़ करती है जल को जल से आप कुल्ला कर रही है कुड़कुड़ कर रही हैं उस समय चल कपोल जो नी प्रिया जी के कभी कपोल फूल जाए और कभी जब भीतर ले तालु में जल ले जाए तो कपोल पिचक जाए तो कपोलों की उन्नति और कपोलों की उस समय पिघलना <laughs> जब कर रही है तो उसके साथ में कपोलों का पिघल उन्नति और कपोलों का सामान्य परिस्थिति ये दोनों हो रही है तो उस समय दोनों ही स्थितियों में श्री किशोरी जी की मुख की जो शोभा कपोल की जो शोभा वो अद्भुत है तो चल कपोल युग हो रही है। फिर वो जो जल है, वो मुख में रखने पर कुल, कुल की आवाज भी कर रहा है हाँ। उसमें कुल कुल की आवाज भी हो रही है ध्वनि निर्मतम सर ऐसा मुख में लेकर के निर्मतम चुपके से फिर मुख नीचे करके शिप्रिया उस मुख के शेष अवशिष्ट जल को उस समय छोड़ती छोड़ती हुई विराजमान भले हालती ये बिल्कुल एक पेन स्केच कलम के द्वारा ही पूरा कपूरी पूरी दशावली को जैसे प्रत्यक्ष करा दिया गया है स्वभावोक्ति अलंकार यही है कि जहां किसी घटना का स्वभाव तहितों वर्णन कर दिया जाए उसका नाम स्वभावुक्ति अलंकार है। तो माने श्री हाथ में लिए गए हाथ में लिए गए असकृत माने बार बार जल को हाथ में लेती हैं और चुलकी करता है। चुल्लु में लेकर के सलिनम आरग तालु अनुचालितम जल को दांत से लेकर के और तालू तक ये चलाती हमारे ओठ में जो हमारा तंत्र है बोलने का तंत्र है उसमें सबसे पहले आते हैं ओठ प फ मे ओष्ट ध्वनि है फिर इसके बाद में आती है दंते जो दांतों से अवरोध करके जिनको बोला जाए जैसे त ध न फिर इसके बाद में आती है वो आती है तालु माने दांत और तालू जो है इसके बीच का जो हिस्सा है दांत और तालू इनके बीच का जो हिस्सा है वो कहलाएगा जाएगा तालु और इसके बाद में आती है मूर्धा तो चो चो जो जो याँ याँ ये है। और ये ध्वनि ध्वनि और पर कुछ चम्मच का आकार बन करके झटका दे करके ट इस तरह से बोलती है तालु में आकर के फिर जहां पर बचनों का उच्चारण किया है तो ये उच्चारण करते हुए बोल रही है तो यहाँ पर दंत से लेकर के तालु तक जल को रोक करके कुल कुल ध्वनि करते हुए फिर शिवप्रिया धीरे से उसे निवृत रूप में नीचे छोड़ रही हैं। है क्षपतिषम सांगुल घट्ट नहीं अब जब करने के लिए मुख नीचा किया और एकांत में जल को छोड़ रही हैं तो स्वाभाविक है फिर केश जो हैं वो सामने आ जाएंगे सिर झुकाएंगे तो केश सामने आएंगे ही आएंगे और केश जब सामने आएंगे तब विस्मर अलका अलका विस्मर मर बिखरते हुए सामने आती हुई जो अलक है के उनको कीर्ति सरस्वती परी उनको श्री राधिका श्री स्वामी जी अपने कन्नी उंगली के द्वारा उन केशों को काम के ऊपर चढ़ाती हुई शोभा को प्राप्त हो रही है कीर्ति मन स्थापित कर रही है सिर से पर ही उसे अपने सिर के ऊपर उन केशों को जो सामने आ गए हैं उनको ऊपर चढ़ा रही है जो अलकावली कपोल के ऊपर आ रही हैं उनको कन्नी उंगली से अपने कान के ऊपर चढ़ा रही है सभ्य करांग घट नहीं बाएं हाथ से खाद की अंगुली उन अंगुली के द्वारा बाएं हाथ और उंगली के द्वारा उनको कान के ऊपर और सिर के ऊपर सामने आने वाली जो अलकावली है उनको श्रीप्रिया चाह रही हैं और ये दिखा रही है कि इसी का नाम माधुर है प्रत्येक चेष्टा प्रत्येक काल और प्रत्येक स्थान सब जगह जो चेष्टाएं परम सुंदर हो जो आभूषण परम सुंदर हो उसी का नाम है माधुरी क्षण तो क्षण में जो नव्यता को प्राप्त हो उसको कहते हैं रमणीयता क्षण क्षण यद नवता मुबई तदेव रूपम रमणीयता तो रमणीयता माधुर्य लावण्य रमणीयता का तात्पर्य क्षण क्षण में नूतन दिखना माधुर्य का तात्पर्य तात्पर्य है प्रत्येक काल स्थान और चेष्टा उनमें मधुरता दिखना इसका नाम है माधुर्य और लावण्य का तात्पर्य है जैसे सच्चा जो मोती है उसके चारों ओर एक लहर घूमती हुई दिखती है लहर आती आती जैसे चारों ओर दिखती है उसका नाम है लावण्य तो ये माधुर्य लावण्य और रमणीयता इन तीनों का ये भेद है यहां पर माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में श्री राधिका उनका कहीं जो गंडूश सेख कुल्ला करना वो भी परम परम मधुर दात मुख में जल लेकर के कहीं कुल्ला करना मुख को स्वच्छ करना वो भी कपोलों की जो उन्नति है वो अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रही है तो उस समय विस्मरण अलका बिखरती हुई अलकों को की अपने माथे के ऊपर जो संभाल रही है और सभ्य करांगुल घट नहीं बाएं हाथ और हाथ की अंगुली उनके द्वारा उनको ऊपर चढ़ाती हुई विराजमान हो रही हैं। गंड है सामित ग उस समय अलकों की शोभा गंड मान कपोल की शोभा दृ मो की शोभा इनके द्वारा सा अमित द्व्युतमित श्री राधिका अमित दु से युक्त होकर के विराजमान है मित माने कम अमित माने जो कम न हो अमित दुति से युक्त होकर के जो विराज हैं तिमित त्रिअितिव और उस समय उनकी तिमित अधिति बत उस समय श्री राधिका की शोभा तीन बार विशेष रूप से प्रकट हुई अर्थात विशेष रूप से तीन बार श्री राधिका ने कुल्ला की दापन करने के बाद में तीन बार कुल्ला तो बार तीन बार कुल्ला करते हुए विराजमान है अथवा एक बार चिल्लू में लेकर के कुला करें फिर उसी जल से शेष जल से फिर शेष जल से कु हुए विराजमान त्रिअधितिव तीन बार इस प्रकार अंजलि में श्री राधिका ने जल ग्रहण किया और कुला कर रही है इसके बाद में विप का दुत द्युतरोह सतरोचम रदहेताम निता मुकुत भजताम अंजसा मृदतरेण करेण सुदृढ़ अनुप्रास की जो पदशया है वो बड़ी सुंदर है तो ये अनुप्रासात्मक जो पदशिया वो अद्भुत होकर के विराजमान है तो बिटपे काम उस समय श्री राधिका ने दातुन को दिया है तो बिटपिकोह यह बिटपका है दुतरो माने कल्प रुक् की दातुन श्री राधिका ने ली है तत जो कि अपनी ने प्रकाश को चारों ओर फैला रोचिस और उन्हें श्री प्रिया अपने दांतों के सामने रख करके रद माने दंतावली उनके ऊपर रख करके धीरे धीरे दांत उनको स्वच्छ कर रही हैं, धीरे धीरे ऊंचे नीचे ऊपर नीचे करके धीरे धीरे दांतों को स्वच्छ करती हुई श्रीराधिका विराजमान हो गया यद्यपि उस दातुन के शीर्ष भाव को सखियों ने कूट करके उसे बड़ा सुंदर कोमल बना दिया है वृक्ष बना दिया है वृक्ष के आकार का हो गया है उसको कूट करके और उससे धीरे धीरे श्रीराधिका ऊंचे नीचे करके दांतों को उस समय स्वच्छ कर रही है हृदय स्वयस्या उस समय स्वयं अपनी सखी उसके द्वारा श्री राधिका को दातुन पकड़ाई गई है और श्री राधिका दातुन कर रही हैं है मुकुलताम भजताम जसा और उस समय श्री राधिका का मुख भी और राधिका के हाथ भी मुकुलित हो रहे हैं दांत को स्वच्छ करती है और फिर मुकुलित कमल सर की कली का आकार करके मुखमान करती है, हाँ। <laughs> <क्या> दर्शन है? <laughs> कैसा दर्शन कर रही है मुकुलित हो रहा है अर्थात अपनी सिकड़ी उनका आकुंचन करके अपने ओष्ठ जो हैं उनका आकुंचन करके मुख की भंगिमा भी कली के समान हो रही है और हाथ में जो दातुल ले रखी है तो उंगलियों की शोभा भी कली के समान हो रही है तो मुकुलतांग पर हाथ की कली ये भी कमल के समान है और मुख जो है वो भी कली के समान जहां विराजमान हो रहा है और उस समय मुख का संकोच करती हुई सिकड़ी उनका संकोच सिकड़ी कहते हैं ओठों का दोनों तरफ का हिस्सा उसको संस्कृत में कहते हैं सिक्किड़ी तो सिक्किड़ी जो है उनका भी संकोच करती हुई जब हंसी है उस समय सिक्किड़ियों का विस्तार है हंसी नहीं है कुल्ला इत्यादि किए जा रहे हैं वहां सिक्किियों का संकोच करती हुई श्री किशोरी जो इस तरह बेराजमान हो रही है तो मुकुलताम अंबुचताम आज मुकुलित कमल की अः भंगे धारण करती हुई अंजसा सरल रूप में मृद करेण सुदृढ़ श्री प्रिया जी का एक छवि अटक जाए सुंदर नयन उनसे नेत्र वाली है उस समय हाथ में लिए श्री ध्यान देव जी हरदासी संप्रदाय में उनको गुरु की उपाधि दी गई गुरदेव गुरदेव कहकर के प्रसिद्ध हैं उनका नाम ही गुरदेव है श्री बिहार वे देव प्रातः काल यमुना जी किनारे स्नान करने के लिए आए इधर मदन मोहन जी के गोसाई जी भी आए देख रहे हैं महात्मा हाथ में एक दातुन पकड़े हुए हैं यमुना जी के किनारे स्नान करने के लिए आए प्रातः काल दातुन पकड़े और मधुर स्वर में गारा रहे हैं कि बेहरत लाल बिहारी श्री यमुना के तीन तीन ये तुक जो है वो गा रहे है किसी की तरफ नहीं दिख रहे आपने आंख बंद करके बेहरत लाल बिहारी श्री यमुना के तीरे तीरे बेहरत बेहरत अब नहीं जाने कौन कौन से बिहार चल रहे बेहरत में अटक गए घंटों हो गए जाने कौन कौन से बिहार कहाँ कहाँ से आए कौन कौन से बिहार कैसे कैसे कौन सी योजनाएं हो रही हैं कैसे सखी आई कैसे शिवप्रिया जी आई कैसे संकोच कर रही है लाल जी प्रतीक्षा देख रहे हैं अब बेहरत में जाने कितना स्मरण होगा रहा वो बेहरत से आगे नहीं बढ़े हैं बेहरत बेहरत बस इसी की ही मधुस्वर में गायन राग चल रहा है और राग में गायन चल रहा है महात्मा बो, बोले नहीं बोले महात्मा रंग में है आनंदपुर दूर से ही दंडोत करके स्नान करके अपना घड़ा भर करके चले गए मदन मोहन जी का मंदिर पास में जी के मंदिर की बात ही है मधुनोहन जी के मंदिर तो अभी भी पास पास ही है पे वहीं के लीला नीचे यमुना जी बह रही थी पहले जहां आज का सड़क है वहां पे तो यमुना जी थी तो जल भर करके लौट गए राजभोग झर करके पधरा करके जिस समय आए उस समय देखा कि महात्मा की दातुन पूरी नहीं हुई है वो दातुन हाथ में लग रही है और उस समय वही एक ही वही तुक चल रही है कि बेहरत लाल बिहारी अब लाल में अटके हुए हैं कौन कौन सी कैसे लाल है कैसे बिहारी कैसे मधुर है उसमें ही अब कितने ये मधुर कितने परम रमणीय होकर के विराजमान एक एक अंग की शोभा में अटके हुए बेहरत लाल लाल तक पहुंची है गाड़ी अभी आगे तो पहुंचे नहीं है और उसी का ध्यान चल रहा है एक एक अंग की शोभा बिहारी किशोरी की, की शोभा कैसी लालमे जी की लाल जी की शोभा कैसी कुछ नहीं बोले बोले अभी तरंग में महात्मा कोई बात नहीं राजभोगा आरती कर दी सो गए अमनोसर हो गए जब उत्थापन करने का समय आया चार बजे पर साढ़े चार बजे उसमें स्नान करने के लिए यमुना जी में आए अभी दातुन हाथ में लगी हुई थी जी और कह रहे हैं और के एक ही तुक चल रही है अभी वो तुक बदली नहीं है पहली वाली तुकी चली है बेहरत लाल बिहारी श्री वृंदावन के श्री यमुना के अब यमुना के में यानी कितनी लहर आ गई यमुना जी कितनी कितनी शोभा को प्राप्त हो रही है तीर की जाने यमुना की कैसी कैसी शोभा उसका ही दर्शन कर रहे हैं श्री यमुना के तीर है तीर नहीं गया महाराज दंडो साढ़े चार बज रहे हैं अभी आपकी दातन पूरी नहीं हुई सुबह दर्शन करके गए थे बलिहारी जाओ तब होश आया बहर ज्ञान आया किसी ने टोका बोले अरे साढ़े बज गए क्या न समझा के तब जल्दी से स्नान करके गए तो ये रस्कों की रस की रीति ऐसी कि जहां अटक जाए वहां पर न प्रथक पृथक दृतिशन किया कि वहां से अलग हटने का प्रयास नहीं करना चाहिए उससे मन जहां तक लग रहा है वहां तक लगा रहने दे जब हटेगा तब हटेगा तो ये रसको की तो आज यहां पर बोलिए सूद्रक अदृक में अटक गए प्रिया जी के नयन कितने सुंदर लग रहे हैं उस समय दातुन कर रही हैं वो समय कैसी है रखी है और मुख जो है उसको भी कभी कुल्ला करने के लिए मुख को कमल के आकार में संकुचित करके कुल्ला कर रही हैं कभी दांत जो है उनको विशेष रूप से मुख को संकुचित करके दातुन करती हैं, कभी मुख का विस्तार करके दंतावली जो है उनको स्वच्छ कर रही हैं। हाथ जो है उनमें भी मुकलित जो छड़ी है वो दातुन उनको ले रखी है तो सूर्धक सुंदर नय सुशोभित हो रही है अब प्ररोधित दोलन मोलन मुचल मेतया श्री कुन ने अपने हाथ में प्रतिसर मन पहुंची धारण कर रखी है कंगन धारण कर रखे हैं और जिस समय दंतावली उनको उनका मार्जन करती है उस समय हाथ की चूड़ी खनन खनन बजती है झड़ कर तो प्रति प्रतिसर प्रतिसर माने हाथ की पहुंची उससे उदित दोलनम स्वन उससे उसके द्वारा दोलन माने हाथ को हिलाने से जो पहुंची और चूड़ी है उनका स्वन माने आवाज हो रही है उनके ध्वनि अद्भुत रूप से विराजमान तो प्रतिशत माने पहुंची से उदित माने उत्पन्न होने वाला दोलन दोलनम स्वनम तो दोलन का जो स्वन है स्वर वो विराजमान हो रहा है स्वन वलय मुच्चल कुंडल और उस समय हाथ के वलय माने चूड़ी और कानों के कुंडल भी उच्चल तो कपोल के जो कुंडल हैं वो कुंडल भी नाच रहे हैं तो कुंडल और हाथ के कुंडल वलय ये दोनों के दोनों नाच रहे हैं व्यविन्न आज उनके द्वारा श्री राधे का स्वर प्रकट करती हुई विराजमान हो रही है व्यधित तो स्वनम व्यधित स्वर जो है उसको करती हुई भी विराजमान हो रही है रदान इस प्रकार दंतावली को स्वच्छ करती हुई श्री प्रिया जी की दंतावली कहीं पान खा करके जब विराजमान हो उस समय दंतावली की शोभा है अनाथ दारिम दारिम दंती जब दातुन करके शोभा विराजमान हो रही हैं उस समय दंतावली की शोभा है मौक्तिक दंती मोती के समान और दंतावली में भी जब स्वच्छ दंत हैं उस समय जो आगे के चौका है दो दांत आगे के दो दांत नीचे के ये जो चौका है इनकी जो शोभा है वो शोभा है कुंद दंती कुंद के पुष्प कुंद की कली के समान तो ये शोभा जो है उनको धारण करती हुई विराजमान तो कुंद दंती मुक्ता दंती दारुण दंती ये विभिन्न जो अनु उपमान वो अलग अलग शोभाओं को प्रकट कर रहे हैं तो व्यथित साम्रजती रदनाम छवि रदनों की जो छवि है रदन माने जो दंतावली वे आगे की जो चार दांत हैं इनको कहते हैं दशन बगल के जो दांत हैं उनको कहते हैं रदन और उनके पीछे के जो दांत हैं उनको कहते हैं पेशा तो दांतों में भी अलग अलग दंतावली है कुछ दांत जो हैं, वे काटने वाले होते हैं कुछ फाड़ने वाले होते हैं कुछ पीसने वाले होते हैं तो रदन माने बगल की डाहा जो कि कहीं रदन फाड़ने वाली होती है किस चीज को तोड़ने के काम में आती हैं रदन जो हैं वे कहीं दशन वे किसी को काटने के काम में आते हैं और पीछे की जो डाहा हैं वे पेषण होकर के कहीं विराजमान है तो यहाँ पर रदनान छवि फिर रदन जो हैं उनकी भी अपूर्व से छवि श्री प्रकट हो रही है बलेहादेगी छलताम नई जैसे ओस की ओस की बूध हो, इस तरह से ओस की बूध की तरह से चमकीली जो छवि है वो चमकीली छवि प्रकट हो रही है ऐसे किशोर जो आनंद पूर्वक दांत कर रही है इसके बाद में ये दंत दात पूरी हो गई इसके बाद में अथ दुनु श्री प्रिया जी ने अब जो जीवी है, उस जीवी को ग्रहण किया रसना पढ़े जनी रसना पढ़े जनी मान जीव को ग्रहण करके अब जीवी को दांतों को साफ कर रही है अथ दधे सुधी धनु आकृति जो जीवी धनुष्य के आकार की है मणिमयी है ऐसी रसना मन जीव उसकी जली मन जीवी उनको ग्रहण किया है और मृद पाण युगांगुल अपने दोनों हाथों में उस जीवी के दोनों छोरों को पकड़ करके सहचरी कर तो उदर तो उस समय दर तोषता सखी के हाथ से ली और दर्दोषतः परम प्रसन्न होकर के श्री जुवा, अपनी जीवी उस जीवी उस को को से जुवा को सच्चे करती हुई केराजमान हो रही हैं ऐसे अपूर्व लीला वो अपूर्व लीला श्री प्रिया जी की बिराजमान है लालीलाल की जय आज के आनंद की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधारम हरि गोविंद जय जय राधा निताय गौर हरी जय श्राधे श्या